आध्यात्मरामण अयोध्या अहम पुरा किसु किराते कित किराते वर्धि जन्म मतज्राचार्यरत सदा शुद्राया बहुपुत्र उत्पन्ना मे ज्युतात्मन तत सौर संगम्य चौरोम अभवम पुरा पूर्व काल में मैं किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ मैं निरंतर शूद्रों के आचरणों में व्रत रहता था मेरी द्विजातीयता केवल जन्म मात्र की थी मुझ अजितेंद्रिय के शुद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए उस समय चोरों के समागम से मैं भी पक्का चोर हो गया था धनुर्बाण नि देवाम्तकोप एक मुनय सप्त दृष्टा महति कालने साक्षा मैया प्रकाशनों तो जलनाक प्रभा कान्वन्व लोभेन तर्वपरीक्ष ग्रहीतु कामतंत्रह ठति तिस्थ चा ब्रव दृष्ट मनियो पृछासीजाधम जीवों के अंतकर्ता काल के समान में सदा धनुष बाण धारण किए रहता था एक दिन एक घोर वन में मैंने साक्षात सप्तर्षियों को जाते देखा वे अपनी प्रभा से अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान थे उनके संपूर्ण वस्त्रादि छीनने की इच्छा से मैं लोभ के वश होकर उनके पीछे दौड़ा और बोला ठहरो ठहरो तब मुनिश्वरों ने मेरी ओर देखकर पूछा हे द्विजाधम क्यों आ रहा है तान् अहम ताँ ब्रम किंचिदा मुन सारादुक्षिताक्षणारा गिरी ततो व्यग्रह पृछ गांकुंबक यो जो मैं प्रतिदिन क्रियते पापसंचय जो यम तद्भागि कि मैंने कहा हे मुनिश्रेष्ठगण मेरे बहुत से भूखे पुत्र कलत्रादि हैं अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेने के लिए आ रहा हूँ उन्हीं का पालन पोषण करने के लिए मैं वन पर्वतादि में घूमता फिरता हूँ तब उन मुनिश्वरों ने मुझसे निर्भयता पूर्वक कहा अच्छा एक बार अपने कुटुंबियों के पास जाकर प्रत्येक से अलग अलग पूछ कि मैं प्रतिदिन जो पाप संचय करता हूँ उसके आप लोग भी भागी हैं या नहीं वम सा तवदागम्यस नि तथेत गृहम गयुदिरी तम अपृक्षम पत्रधारादी तैरुक् रघुतम पापम तब्व तत्सव वैम तो फलभागिन इस बात का निश्चय रख कि जब तक तू लौट कर आवेगा हम यहीं रहेंगे मैं बहुत अच्छा कह अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था मैंने अपने पुत्र स्त्री आदि से पूछा हे रघुश्रेष्ठ तव्य बोले वह पाप तो सब तुझी को लगेगा हम तो उससे प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोगने वाले हैं